नमस्कार मैं संजय माथुर आपके सामने एक अफसाना एक कहानी की स्टाइल में लेके आया हूँ जिसका उन्मान है शीर्षक है राइट में सड़क ख़राब है तो लेफ़्ट ले लो तो अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं इंडोजीनियस एट जी मेल डॉट और चाहे तो मुझे आप फेसबुक में मेरा जो पोर्टल है दीनापति के अफसाने उस पर कमेंट कर सकते हैं और या मुझे आप फ़ेसबुक पर लाइक डिसलाइक कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें धन्यवाद तो सुनिए कहानी बहुत छोटी सी कहानी है आपको तो पता ही है मैं हूं एन आर आई नॉट रियल इंडियन पर अंदर से तो हूं वही का भाई और भाई जी भाई जी तो हैं पूरे के पूरे इंडियन बिल्कुल खरे इंडियन बकौल उनके उन्होंने दिल्ली को तब से देखा और जाना है जब से दिल्ली दो चोटियाँ करती थी एक पुरानी और एक नई तब का दिन है और आज का दिल्ली के सारे बाल सफ़ेद हो गए दम फूल गया वो खांसने लगी है पर मजाल है ना भाई जी ने दिल्ली को छोड़ा ना दिल्ली ने भाई जी को मैं जब आज की दिल्ली में अपनी दिल्ली को ढूंढता हूँ तो भाई जी हंसने लगते हैं और मुझे कहते हैं भगोड़ा जी हाँ आपने सही सुना भगोड़ा कहते हैं अब राख के ढेर में क्या ढूंढ रहा है जे भगोड़े कब की बदल गई तेरी दिल्ली अब कहाँ मिलेगी तुझे बता सही कहते हैं भाई जी मैंने बरसों पहले ही दिल्ली छोड़ दी थी अब दिल्ली इतना बदल गई ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने स्टाइल में मुझे तो पुराने रास्ते पुराने नाम कुछ भी आसानी से नहीं मिलता इसीलिए जब ताऊ जी के घर जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने सोचा क्यों कि किसी को बताएं चुपचाप ऊपर बुला लेते हैं इंदिरापुरम तक तो गए हैं रास्ता पता है देखा हुआ है वहाँ से कोई आठ दस किलोमीटर और आ चले जाएँगे क्या है भाई ने सुना तो बिफर गए ऊबर से ग्रेटर नोएडा से दसवीं लागे यूपी में ऊबर से जाइएगा भाई आपको याद दिला दूं ऊबर सब जगह चलता है और मैं तो मैं तो यूपी में ही पैदा हुआ था हाँ पता है पर लगता है अब तेरा मन यूपी में ही मरने को है भगोड़े क्यों क्यों क्या अच्छा जा कहाँ रहे हो क्रिश्चन नगर क्रिशन नगर नहीं क्रिश्चन नगर और किधर पड़ता है क्रिश्चन नगर भाई मैप में तो एकदम क्लियर रास्ता है इंदिरापुरम से बुद्ध बुद्धविहार और वहाँ से किसान चौक को जाने वाले रास्ते पर दाएं दो किलोमीटर के बाद बाएं और वहाँ पर कहते हैं किसी से पूछ लो तो क्रिश्न नगर का रास्ता पता चल जाएगा अच्छा तो वहाँ है किशन नगर किशन नगर नहीं भाई जी क्रिश्चन नगर जीजस बाबा वाला भाई जी अच्छा तो वहाँ जाओगे ऊबर से हाँ तो क्या दिक्कत है दिक्कत छोड़ो कभी गए हो वहाँ नहीं अबे तो अब क्यों जा रहे हो वहाँ अरे भाई जी वो ताऊ जी हैं ना मुरीनगर वाले हाँ वही उनका लड़का इंदिरापुरम में है ना चंकी हाँ वही जिसके घर पार्टी में नहीं गए थे वही उसी के चक्कर में ताऊ जी ने इधर अपने वो कृष्णनगर में शिफ्ट कर लिया पिछली बार उनसे नहीं मिल पाए थे फ़ोन पर बात हुई तो वो भावुक हो गए कह रहे थे कि बेटा आ सको तो मिल लेना फिर तो पता नहीं कब मुलाकात हो भी या ना हो अच्छा हाँ हाँ याद आया ताऊ जी हाँ अच्छा जब चंकी के घर हम लोग गए थे तो नहीं थे ताऊ जी वहाँ ना नहीं कहाँ थे क्यों अब आ नहीं पाए होंगे आ नहीं सके होंगे कुछ होगा मालूम नहीं अच्छा तो इसलिए तुमने प्रोग्राम बना लिया उनसे मिलने का हाँ और ऊबर से जाने का विचार भी तभी, तभी आया होगा क्यों भाई जी ऊबर के नाम पर बार बार झलक रहे हो कोई दिक्कत है क्या अच्छा दिक्कत छोड़ो मैं तुम्हें ले चलता हूँ अरे भाई जी तुम कहाँ जाओगे इतनी दूर मैं चला जाऊँगा अब तुम तो चले जाओगे भगोड़े पर मैं चाहता हूँ तुम लौट के वापस भी आ जाओ ऐसा भी क्या है भाई जी अच्छा तुम रुको मैं चाबी लेकर आता हूँ कैंसिल करो ऊबर को अभी अच्छा अभी भुलाई नहीं ठीक है फिर नहीं बस तू रुक हाँ हाँ हो गया हो गया अच्छा ओके भा बस भाई जी एक बार ठान लें तो कौन कुछ कर सकता है इंदिरापुरम तक का तो रास्ता खैर मज़े मज़े का ड्राइव था नहीं ट्रैफिक था पर कार में आराम से किशोर कुमार के गाने सुनते मस्त ए में बैठे दुकानें मॉल देखते पुरानी बातें करते कट कर गया फिर आया मोड़ एक और ठीक ठाक सी सड़क पर कस्बों जैसा माहौल दो किलोमीटर बाद जब कस्बे के अंदर घुसे तो वो सड़क लड़खड़ा गई बस झटके पर झटके धूल धक्कड़ और कोई ढंग का साइन नहीं हमें चौराहे पे आ गए सामने एक पतली गली जैसी सड़क थी और दाएँ बाएँ लगभग कच्ची सी टूटी हुई पतली पतली सड़कें किधर जाना है मैं काम नहीं कर रहा न जाने सिग्नल वीक था या नई कॉलोनी का मैप ही नहीं अपलोड हुआ था तो तय यह हुआ कि किसे पूछ लेते हैं देखा तो साइड में पेड़ के नीचे एक मुची की दुकान थी और पास में एक प्रेस वाले का खोखा था प्रेस वाला पढ़ा लिखा लड़का लगता था पतली जीन्स और बढ़िया सी टी शर्ट पहने बालों में जेल लगाए दिखता था वो एकदम हीरो की माफिक मैंने शीशा नीचा किया और उसे हाथ हिलाया तो उसने हमें देखा अंकल जी हाउ मे हेल्प यू मैंने शायद उससे इतना स्टाइलिश रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था खिड़की खोलते ही धूल मुंह में घुस गई थी या शायद इसीलिए मैंने जो खांसते हुए रास्ता पूछा तो उसे दूर से कुछ समझ में नहीं आया उसने अपनी प्रेस स्टैंड पर रखी म्यूजिक को धीमा किया और फिर मेरे करीब आया मैंने फिर रास्ता पूछा तो कहने लगा हाँ आप ठीक रास्ते जा रहे हैं बस थोड़ी दूर सामने ही है तो सीधे जाएँ Uh, सीधे ठीक है पर अंकिल जी पर अभी तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा आपको सस्ते पर आप चाहें तो लेफ्ट से चले जाएं लेफ़्ट से लंबा पड़ेगा क्या थोड़ा सा पर संभल के जाइएगा आगे गड्ढे बहुत हैं तब तक तो भाई जी उतरकर मेरी तरफ आ चुके थे प्रयास वाले से कहने लगे यार मैप में देखा था तो वो राइट से जाने को कह रहा था अच्छा प्रेस वाला कहने लगा हाँ जाते तो उधर से ही थे पर पिछली बारिश में सड़क बह गई कहाँ है आपका मैप अंकिल जी ज़रा दिखाइएगा नहीं अभी नहीं आ रहा पर चलते से मैं आ रहा था प्रेस वाले ने इस बात पर पूरे के पूरे दाँत बोल दिए भाई जी ने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो कि यार इस बात पर इतना खुश क्यों हो तो वो कहने लगा नहीं अंकल जी दिल्ली के बाहर हैं ना आप सिग्नल कभी आता है कभी नहीं भी आता है पर कोई नहीं लेफ़ से आप जा सकते हो पर वहाँ गड्ढे हैं वैसे जाते तो राइट से ही थे पर सड़क ख़राब है अभी भी जाने को तो जा सकते हो अंकल जी हाँ बीच का रास्ता लोगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे आप देख लो भाई जी ने मुझे देखा और मैंने भाई जी को भाई जी मुझसे पूछने लगे क्या कहते हो मैंने कहा लेफ्ट में गड्ढे राइट में सड़क ख़राब बीच में ट्रैफिक जाम हाँ याद है कॉलेज के दिनों की बात इफ द राइट डज नॉट सीम राइट टेक अ लेफ्ट भाई जी पुरानी बात करके हंस पड़े हाँ हाँ तो हो जाए लेफ्ट हाँ हो जाए भाई ने मुझे दे ताली स्टाइल में हाईफाई दिया और कहने लगे और आप आप इधर ऊबर से आ रहे थे हम दोनों हंसने लगे और प्रेस वाला बिना कुछ समझे जाने शायद आदतन दांत निपोरे वापस अपने खोखे में चला गया खैर गड्ढों पर उछलते कूदते हम किसी तरह ताऊ जी के घर तक तो पहुंच ही गए मुझे देखकर कर वो बहुत खुश हुए बाद में सबको साथ में चाय पीते और हंसी मजाक करते देख कर, वो फिर इमोशनल हो गए कहने लगे बेटा एक बात अच्छी है तो इतने दिन विदेश में रहकर भी नहीं बदले मैंने कहा ताऊ जी दिल्ली के बाहर तो यहाँ भी कुछ खास नहीं बदला वही रास्ते वही चॉइसेस। भाई ने जोड़ा ताऊ जी कुछ चीज़ें ना ही बदलें तो अच्छा सच में आप अपनों से मिलकर जो खुशी मिलती है इसके रहते हम रास्ते का गम भूल जाते बाहर से कितना भी बदल जाए पर अंदर से हमें कुछ नहीं बदला शुक्र है सब वैसा का वैसा ही है आज भी इफ द राइट डज नॉट सीम राइट टेक लेफ्ट and you will find your way and you will find your way thank you